चौर्म कर्म करने वाले पुरुष राजाओं के समान आचरण करने वाले हैं और जो पार्थिव हैं, वे चोरों के समान आचरण करने वाले हैं इस युग के अंत समय के उपस्थित होने पर भृत्य प्राणों का भरण करने वाले हैं। नारियां शील से शून्य मिथ्याचार वाली तथा मदिरा और मास से प्रेम करने वाली होती हैं। हे मुनि श्रेष्ठ इस युग के अंत में सभी स्त्रियाँ माया रचने वाली होती है पुरुष भी एक ही पत्नी रखने का व्रत वाले नहीं होते हैं हे मुनिस्तम युग के अंत समय में सर्वत्र ऐसा ही दिखलाई देता है सब जगह अन्य पशुओं की प्रबलता होती है और के के होता है। उस युग गुल में साधु जनों की विशेष रूप से निवृत्ति होती है ऐसा ही जान लेना चाहिए उस समय में अपने आप का बहुत ऊंचा उठाना ही धर्म है और दान के मूल वाला धर्म परम दुर्लभ होता है ब्रह्मचर्य गृहस्थ वान और संस्थान इन चारों आश्रमों की शिथिलता वाला धर्म ही सब जगह चलेगा उस समय में भूमि भी अल्प फलि फल की रक्षा करने वाले नहीं होंगे और युग के अंत में ये नृपगण अपनी ही रक्षा करने में तत्पर रहा करेंगे राजा लोग संरक्षण नहीं करने वाले और विद्रगण शूद्रो से उपजीविका चलाने वाले हो जाएंगे और युग के अंत में श्रेष्ठ द्विजगण भी शूद्रों के अभिवादन करने वाले हो जाएंगे सभी जनपद अठालिकाओं के शूल वाले हैं और शिव के शूल वाले सब द्विज जाति गण है इस युगान से समुपस्थित होने पर सभी प्रमदाय केशों के शूल वाली हैं। श्रेष्ठ द्विज भी अपनी तपस्या और यज्ञों के फलों को द्रव्य लेकर बेच देने वाले हो जाएंगे इस कलियुग में काषाये वस्त्रों के धारण करने वाले बहुत से यतिगत हो जाएंगे जिस समय में विचित्र ढंग से इंद्रदेव वर्षा करने वाले हो जाएंगे उस समय में इस युग की क्षय कहते हैं इस आधार युग में सभी वर्णों के मानव वाणिज्य व्यवसाय करने वाले हो जाएंगे मनुष्य कूट मानो के द्वारा अधिक पुण्य वस्तुओं का विक्रय किया करते हैं वह पण्य कुशीलचर्या पाखंड ईर्ष्या और अंधो से समावृत होगा पुरुष के रूप से युक्त मनुष्य बहुत स्त्रियों वाला इस युग के अंत के उपस्थित होने पर होंगे लोग परस्पर में बहुत वाचना करने वाले होंगे इस युग के क्षीण होने पर मनुष्य प्रायः अव्याकर्ताकार कार न होने वाला होगा इस युग के अंत में यही उसका लक्षण है कि पतित में कोई भी शंका नहीं होती है अर्थात निशंक होकर पतित व्यक्ति से संबंध स्थापित रखा करते हैं इसके पश्चात यह वसुमती वसुंधरा शून्य हो जाएगी जो रक्षक है वे भी रक्षा नहीं करने वाले शासक हो जाएंगे ये दूसरों के रत्नों का हरण करने वाले तथा दूसरों की स्त्रियों से विमर्श करने वाले हो जाएंगे सभी लोग काम वासना से परिपूर्ण अमूल्य केशो को खुले हुए रखने वाले होंगे इस युग के क्षय में सोलह वर्ष से भी छोटी उम्र वाले संतान का प्रजानन किया करते हैं शुक्ल दंतों वाले जिताक्ष मुंडित शेर वाले और काशाय रंग के वस्त्रों के धारण करने वाले होंगे युगान्त के उपस्थित होने पर शूद्र लोग धर्म का आचरण करेंगे लोग धान तथा फसल की चोरी करने वाले और वस्त्रों का अपहरण करने वाले होंगे चोर से हरण करने वाले चोर तथा हरणकर्ता से दूसरे हरण करने वाले हो जाएंगे ज्ञान पूर्वक कर्मो के उपरक्त हो जाने पर समस्त लोग निष्क्रियता को प्राप्त हो जाएगा कीड़े मूषक और सर्प मानवों को प्रदर्शित करेंगे उसी प्रकार से बराबर क्षेम कुशल आरोग्य और सामर्थ्य सभी बहुत दुर्लभ हो जाएंगे भूख के भय से पीड़ित मनुष्यों के देश कौशिकों के प्रतिवास दिया करेंगे इस प्रकार से दुखों से जब मनुष्य पूर्ण रूप से विप्लुत होंगे तो उनकी उस समय से परम आयु सौ वर्ष की ही रह जाएगी इस कलयुग में समस्त वेद दिखलाई दिया करते हैं अथवा नहीं दिखाई देते हैं उसी प्रकार से इसलिए यज्ञ अधर्म से पीड़ित होकर दुखित होते हैं इस घोर कलयुग के संप्राप्त होने पर इस जगती तल में कषायण को वस्त्र धारण करने वाले सन्यासी के वेशधारी तथा कापालक लोग बहुत दिखाई दिया करते हैं। कुछ अन्य वेदों का विक्रय करने वाले हैं, अर्थात धन लेकर वेद के मंत्रों को पढ़ने वाले हैं, और दूसरे तीर्थों को बेचने वाले है और अन्य लोग ऐसे है जो वर्णों और आश्रमों का कोष पाखंड दिखाया करते हैं और वास्तव में इन के विरोधी शत्रु होते हैं। ही लोग जिनको वेदों के पढ़ाने के शास्त्रानुसार कभी भी अधिकार नहीं होता है शुद्र योनी वाले अश्वेध यज्ञ का यजन किया जाता है वह ऐसा महान घोर समय होगा की उसमें स्त्रियों का गो का और छोटे छोटे निरह बालकों का वध करके और आपस में ही एक दूसरे का वध दूसरे लोग किया करते हैं तथा पारस्परिक वध करके ही प्रजा का साधन किया करते हैं दुखों के तथा मिथ्या प्रवचनों के होने से अल्पायु हो जाती है और रोगों के कारण भी उम्र छोटी हो जाया करती है सबके हृदय में अधर्म का ही विशेष अभिनिवेश होने से इस कलियुग में सर्वत्र तमोगुण का ही बोलबाला रहेगा ऐसा बताया गया है उस समय में प्रजाओं में भ्रूणों की अर्थात गर्भस्थ शिशुओं की हत्याएं बैर के कारण हुआ करेंगी इसी कारण से कलयुग को प्राप्त करके लोगों की आय बल विक्रम तथा रूप का सौंदर्य सभी नष्ट हो जाया करते हैं उस कल में मनुष्य थोड़े समय में सिद्धि को प्राप्त कर लिया करते हैं इस युग की विशेषता है इस युग के अंत में वे मानव और श्रेष्ठ द्विज परम धन्य है जो धैर्य का समाचारण किया करते हैं जो अनंदित मानव श्रोतियों और स्मृतियों में कहे हुए धर्म का समाचरण किया करते हैं ऐसा धर्म त्रेता युग में एक वर्ष में बलवान एवं पूर्ण होता है वही धर्म द्वापर में एक मास में सांग सफल होता है और वही धर्म इस कलयुग में अपनी शक्ति के अनुसार समाचरित होने पर एक ही दिन में प्राज्ञा प्राप्त कर लिया करता है यह कलयुग के समय की अवस्था है अब इस कली की संध्या का अंश समझ लो युग युग में सिद्धिया तीन तीन पात क्षीण हुआ करती हैं। जैसा भी युग स्वभाव से सन्यासों में यहाँ पर स्थित रहा करती हैं, जैसा भी युग का स्वभाव हो उनके अपने अंशों में संध्या के स्वभाव पाद शेष प्रतिष्ठित होते हैं इसी प्रकार से युगांतिक काल के संप्रात होने पर संध्या के अंश में होता है उन असाधु भ्रिघुओं का शासन करने वाला निधनोत्थित है वह चंद्रमा के गोत्र से है और नाम से प्रमति कहा जाया करता है वह पूर्व स्वयंभू अंतर में माधव के अंश से पूर्ण बीस परसुंधुरा पर पर्यटन करता था वह घोड़े रथ और हाथियों के सहित सेना का अनुकर्षण करके सैकड़ों की संख्या में हथियार ग्रहण करने वाले विप्रों से समन्वित था उस समय में इन सबसे परिवृत होते हुए उसने सभी ओर से मलेच्छों का हनन किया था इनके साथ ही अथवा सभी और से उन शुद्र योनि में समपन्न राजाओं का भी हनन कर दिया था पाखंड से जो परिपूर्ण थे फिर उन सबका भी उस विभू ने हनन कर दिया था जो अत्यधिक कर्म के मानने वाले नहीं थे उन सब को सभी ओर में पूर्णतया हनन करता है जो लोग वर्णों के व्यस्य में समुत्पन्न हुए थे अर्थात वर्ण संकर थे और जो उनके अनुजीवी थे चाहे वे उत्तर दिशा में रहने वाले हों या अन्य देश के हों तथा पर्वतों में निवास करने वाले हों दिशा में रहने वाले हों या पश्चिम में रहते हों अथवा विंध्याचल के पृष्ठ पर संचरण करने वाले भी हूँ उसी भांति जो दक्षिणात्य थे द्रविड़ थे और सिंहल थे गांधार, पारत, पहनव, यवन, शक, तुषार, बर्बर, चीन, शूलिक, खश लम्पाकार सक्तक और जो भी किरातों की जातिया थी इन सभी का मलेच्छो का वह बलशाली प्रभु चक्र ग्रहण करके अंत कर देने वाला था समस्त प्राणियों के दर्शन में न आने वाला वे संपूर्ण वसुंधरा पर विचरण किया करता था वे वहाँ पर देव माधव के अंश से जाना गया था वे पूर्व जन्म में महान वाला प्रमति के नाम से प्रसिद्ध था। वे प्रभु पूर्व कलयुग में चंद्रमा के गोत्र से था 32वें वर्ष के अभ्युदित हो जाने पर वे 20 वर्ष तक प्रक्रांत हुआ था सभी प्राणियों का और सभी और में मानवों का विहन करते हुए उसने परिभ्रमण किया था अकस्मात परस्पर में समुत्पन्न कोप से उसने क्र कर्म से पृथ्वी में बीजावशेष कर दिया था उसमें जो वृशल थे उनको और प्राय सामान्य कल्प के व्यतीत हो जाने पर अपने सैनिकों के साथ रहकर सभी सहस्त्रों मलेशों के और राजाओं का उत्पादन कर लिया था यहाँ पर युग के अंत कर लेने वाले संध्या के अंश के संप्रात होने पर यहाँ पर कहीं कहीं पर बहुत थोड़ी सी प्रजा अवशिष्ट रह गई थी वे अब करने वाले तथा झुंड के झुंड लोभ में अविष्ट हुए थे परस्पर में एक दूसरे का पोथन करते हुए उपहनन किया करते हैं जब कोई भी समुचित शासन करने वाला नहीं था और सर्वत्र अराजकता फैली हुई थी तथा युग के प्रभाव के कारण सर्वत्र संशय प्राप्त हो गया था फिर वह सभी प्रजा आपस में भय से उत्पीड़ित हो गए थे वे सब बहुत व्याकुल हो गए थे और अपनी पत्नियों तथा ग्रहों को भी छोड़कर इधर उधर परिभ्रमण कर रहे थे बिना ही किसी कारण के बहुत अधिक दुखित होकर अपने प्राणों की अपेक्षा नहीं करने वाले हो गए थे श्रोत और स्मार्ट थर्न के विनष्ट हो जाने पर वे उस समय में हर्त हो रहे थे उन्होंने अपनी मर्यादा का त्याग कर दिया था और वे निराक्रंद हो गए थे उनमें किसी के प्रति भी स्नेह नहीं था तथा वे लज्जाहीन हो गए थे धर्म के विनष्ट हो जाने पर वे छोटे 25 वर्ष में ही प्रतिहत हो जाते हैं वे अपने पुत्रों को पत्नियों को छोड़कर विवाद से व्याकुलित इंद्रियों वाले हो जाते हैं वर्षा न होने के कारण बहुत हथ हो जाया करते हैं और वार्ता को त्याग कर परम दुखित होते हैं वे सब प्रजानन अपने जनपदों को त्याग कर प्रत्यंतों का सेवन किया करते हैं कुछ लोग नदियों का सागरों का अनुपों का और पर्वतों का सेवन किया करते हैं और परम दुखित होते हुए अपनी उदर पूर्ति मांस और मूलों के द्वारा किया करते हैं वस्त्रों के अभाव में सब लोग चीर पत्र और चर्म को धारण करने वाले हैं उनके पास कोई भी काम नहीं है एकदम कर्म है और ना उनके पास कुछ सामान है वर्णों और आश्रमों से परिभ्रष्ट हैं, अर्थात ना उनका कोई वर्ण है और न कोई आश्रम ही रह गया है वे सब परम शंकर में समा स्थित हैं। बहुत ही थोड़े से बचे हुए प्रजाजन फिर इस दिशा में आकर प्राप्त हुए हैं वे बुढ़ापे और से स्वरूप वाला उनको बोध हो गया था और उस भले ज्ञान से धर्म का स्वभाव हो गया था कली में शिष्ट वे स्वयं उपम से अवस्था में प्राप्त हो गए थे उस समय में उनको अहोरात्र युगान के परिवर्तित होने पर उनके चित्त का समोहन हो गया था और वे सब एक सोए हुए तथा प्रमंत व्यक्ति के ही समान हो गए थे यह सब आगे होने वाले अर्थ के ही कारण से बलात हुआ था इसके अनंतर कृतयुग हुआ था फिर उस परम पोत के प्रवृत्त हो जाने पर उस समय में जो कलयुग में अविशिष्ट प्रजाएं थी उनमें सतयुग में होने वाले प्रजा ने जन्म ग्रहण किया था जहाँ पर जो भी रहते हैं वे बिना किसी के द्वारा देखे गुप्त स्वरूप से विचरण किया करते हैं वहां पर वे सप्तषियों के साथ व्यवस्थित है यहां पर जो बीच के लिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र कहे गए हैं